श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव संबंधी अवशिष्ट बातें श्री ईसा संबंधी श्री रामकृष्ण देव का दर्शन किस तरह सत्य प्रमाणित हुआ था उसके बहुत दिन बाद जब हम लोग श्री राम देव का दर्शन करने जाते थे उस समय एक दिन श्री ईसा की चर्चा करते हुए उन्होंने हमसे कहा था अरे तुम लोगों ने तो बाइबिल पढ़ी है बताओ उसमें ईसा के शारीरिक गठन के संबंध में क्या लिखा है देखने में वे कैसे थे हमने कहा महाराज हमें तो उसका कोई उल्लेख बाइबल में नहीं मिला है किंतु उन्होंने यहूदी जाति में जन्म लिया था अतः निश्चित ही वे गौर वर्ण के थे और उनकी आँखें बड़ी तथा नाक लंबी थी यह सुनकर श्री राम देव बोले किंतु मैंने देखा है कि उनकी नाक थोड़ी चपटकी है पता नहीं मैंने ऐसा क्यों देखा उस समय श्री राम कृष्णदेव की उस बात का हमने कोई जवाब नहीं दिया पर हमने यह सोचा कि भाभाविष्ट होकर उन्होंने जिस मूर्ति का दर्शन किया है ईसा की वास्तविक मूर्ति उससे कैसे मिल सकती है यहूदी जाति के सभी पुरुषों की तरह ईसा की नाक भी अवश्य लंबी होनी चाहिए किंतु श्री रामकृष्ण देव के शरीर छोड़ने के कुछ दिन बाद हमें यह विदित हुआ कि ईसा के शारीरिक गठन के संबंध में तीन प्रकार के विवरण लिपिबद्ध है तथा उनमें से एक में उनकी नाक चपटी थी ऐसा उल्लेख है श्री बुद्धदेव के अवतारत्व तथा तो उनके धर्म मत के संबंध में श्री रामकृष्ण देव श्री रामकृष्ण देव को इस प्रकार पृथ्वी में प्रचलित समस्त प्रधान धर्म मत के अनुसार सिद्ध होते देखकर पाठकों के मन में यह प्रश्न हो सकता है कि श्री बुद्धदेव के संबंध में उनकी धारणा किस प्रकार की थी इसलिए उस विषय में जो कुछ विदित है उसे यहाँ पर लिपिबद्ध करना उचित प्रतीत हो रहा है भगवान बुद्धदेव के संबंध में हिंदुओं में जो विश्वास प्रचलित है श्री रामकृष्ण देव भी उसी प्रकार विश्वास करते थे अर्थात बुद्धदेव को ईश्वरावतार मान कर वे सदैव उनकी श्रद्धा तथा पूजा किया करते थे एवं पूरी धाम में अवस्थित श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्ररूपी त्रिरत्न मूर्ति में श्री भगवान बुद्धावतार का प्रकाश अभी भी विद्यमान है ऐसा उनका विश्वास था श्री जगन्नाथ के प्रसाद से भेद बुद्धि विलुप्त होकर मानव जाति बोध रहित हो जाता है इस प्रकार का उस धाम का महात्म सुनकर वहाँ जाने को वे समुत्सुक हुए थे किंतु वहाँ जाने से अपने शरीर नाश की संभावना है यह जा जानकर तथा योग दृष्टि की सहायता से इस बात को समझकर कि इस विषय में श्री जगदम्बा का दूसरा ही अभिप्राय है उन्होंने इस संकल्प को त्याग दिया था श्री रामकृष्ण देव का यह सदैव विश्वास था कि गंगवारी साक्षात ब्रह्मवारी है इस बात का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं इसी प्रकार का श्री जगन्नाथ देव का प्रसादी अन्य ग्रहण करने से मानव का विषयाशक्त हृदय तत्काल ही पवित्र हो जाता है तथा वह आध्यात्मिक भाव को धारण करने योग्य बनता है इस बात में भी उनका दृढ़ विश्वास था जब उन्हें विषय लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करने को विवश होना पड़ता था तब वे उनके बाद ही किंचित गंगाजल जल तथा आठके महाप्रसाद लिया करते थे तथा अपने शिष्य वर्ग से भी ऐसा करने को कहते थे श्री जगन्नाथ देव के प्रसादी अन्न की हंडिया को के कहा जाता है अतः आठ के महाप्रसाद का तात्पर्य महाप्रसाद है भगवान बुद्ध देव के प्रति श्री रामकृष्ण देव के विश्वास के संबंध में उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त और भी एक बात हमें विदित हुई थी श्री रामकृष्ण देव के परम अनुगत भक्त महाकवि श्री गिरीश चंद्र घोष ने श्री बुद्धावतार के लीलामय जीवन को जब नाटककार में प्रका नाटकाकार में प्रकाशित किया था उस समय उसे श्रवण कर श्री रामकृष्ण देव ने कहा था श्री बुद्ध देव निश्चय ही ईश्वरावतार थे उनके प्रव परिवर्तित प्रवर्तित मत तथा वैदिक ज्ञान मार्ग में कोई भेद नहीं है हमारा विश्वास है कि योग दृष्टि की सहायता से इस बात को जानकर ही श्री रामकृष्ण देव ने ऐसा कहा था श्री कृष्ण देव का जैन तथा सिख धर्म में भक्ति विश्वास जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकरों तथा सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक से लगाकर गुरु गोविंद पर्यंत दस गुरुओं की बहुत सी बातें श्री राम देव को साधक जीवन व्यतीत करने के पश्चात जैन तथा सिखों से सुनने को मिली थी इससे इन संप्रदाय प्रवर्तकों के प्रति उनकी विशेष भक्ति श्रद्धा उत्पन्न हुई थी अन्यान्य देव देवियों के चित्रों के साथ उनके कमरे में एक और महावीर तीर्थंकर की एक पाषाण मूर्ति तथा श्री ईसा का एक चित्र भी था प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल उस मूर्ति तथा उन सभी चित्रों के समक्ष श्री रामकृष्ण देव धूप धुना देते थे किंतु इस प्रकार विशेष श्रद्धा भक्ति प्रदर्शन करने पर भी हमने कभी उन्हें तीर्थंकरों अथवा दस गुरुओं में से किसी को ईश्वरावतार रूप से निर्देश करते हुए नहीं सुना है सिखों के दस गुरुओं के संबंध में श्री रामकृष्ण देव कहते थे सिखों से मैंने सुना है कि वे सभी जनक ऋषि के अवतार हैं मुक्ति लाभ करने से पूर्व राजर्षि जनक के हृदय में लोक कल्याण साधन करने की इच्छा उदित हुई थी और इसी कारण उन्होंने गुरु नानक से लगा गुरु गोविंद तक दस गुरुओं के रूप में दस बार जन्म लिया था तथा सिख जाति में धर्म संस्थापन कर परब्रह्म के साथ वे सदा के लिए लीन हो गए थे सिखों के इस बात के असत्य होने का कोई भी कारण नहीं है अस्तु समस्त साधनाओं में सिद्ध होने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव को कुछ साधारण उपलब्धियां हुई थी उनमें से कुछ उपलब्धियों का संबंध उनके निजी जीवन से तथा कुछ का साधारण आध्यात्मिक विषयों से था इससे पूर्व उनका कुछ कुछ विवरण इस ग्रंथ में दिए जाने पर भी अब हम उनमें से प्रमुख प्रमुख उपलब्धियों का यहाँ पर उल्लेख करेंगे हमारी ऐसी धारणा है कि साधना काल समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण देव जब श्री जगन्माता के साथ नित्ययुक्त हो भावमुख में अवस्थान कर रहे थे उस समय उन्हें इन उपलब्धियों का यथार्थ अर्थ हृदयंगम हुआ था यद्यपि योगदृष्टि की सहायता से उन्होंने इन उपलब्धियों को प्रत्यक्ष देखा था फिर भी साधारण मानव बुद्धि के अनुसार हम इस संबंध में जहाँ तक समझ सकते हैं वह भी पाठकों से कहने का प्रयास करेंगे